भगवत भजन साधन साधना चाहिए क्या जो कहा गया भगवत भजन इतने साधन है इतने नहीं अन्य साधन भी है कहते हैं <coughs> मचिता मदगत प्राण बोधयत परस्परम, बोधयंता परस्परम। कथय तथयतर मई चित्त ये मतचित जिनका चित्त मेरे में और कहानी मदगत प्राणा मतगत प्राणा ये भी मेरे में मेरे लिए मेरा चिंतन करते ही चिंता रहते परस्परम बोधयंत परस्पर को बोधन ज्ञान कराते हुए कथयंत उसका कथन करते हैं नाम मेरे स्वरूप का कथन करते हुए नित्यंतुष्यंत रमंत संतोष को प्राप्त करते उसमें रमन करते हैं ये भी भजन है मच्चिता चित्ता मई चित्तम ये शाम थे ईश्वरा प्रतिचह प्रागुक्ता उपाय है चित्त प्रचार राहितम चित्त मत चित्ता का अर्थ क्या है मई चित्तम ऐसा परमात्मा में चित्त है कभी कभी थोड़ा चिंतन कर दिया ये मत चित्ता नहीं होता है हमेशा ही चिंतन करें अर्थात अन्यत्र नहीं है ईश्वरात प्रतिचह प्रागुक्ता पहले कहा प्रत्येक आत्मा ही सर्वत्र अहम आत्मा गुणा के सहने वाले पर आत्मा रूप से है उससे अन्यत्र चित्त प्रचार रहितम अन्यत्र चित्त का प्रचार नहीं हो तदरूप ही चिंतन प्रत्येक लगातार चिंतन करे ये भगवत भोजन का उपाय मई चित्ता ये मई चित्तम ये शाम मदगत प्राण मत प्राप्त चक्षरादय प्राण ये मदगत प्राण हम गाप्त मेरे मुझे प्राप्त है प्राण चक्षुरादि जिनका मदगत प्राण उसका अभिप्राय है मई उपस करना सब इंद्रियो भी मई उपसा कर चक्षुरादि भगवती अप्राप्ति तद अगोचर था तस् आशंका है पहले कहा मई प्राप्त चक्षुराद्य प्राण परमात्मा में चक्षुरादि प्राण प्राप्त है तो चक्षुरादि भगवान में कैसे प्राप्त करेंगे चक्षुरादि का विषय नहीं तरह तमत्मा इतना प्राण है अर्थात अन्य सबकरणों को अन्य से हटा करके परमात्मा ने लगाए दूसरे प्रकार करते भगवत अतिरिक्त जीवन ना आदर जीवन आदर भगवान से भी न जीवन के लिए भी आदर नहीं तथा मई अर्पित हम जीवन भी मेरे में अर्पित है भक्त अथवा अथवा मदगत प्रणार्थ मदगत जीवन इनका जीवन मेरे में और मेरे भी समर्पित अन्य कुछ नहीं चाहिए पर भगवान का चिंतन करना यही व्यक्ति ठीक है आचार्यभ्य श्रुता बाया परस्परम भगवंत सब्रचारिण बोधयती तथा तो भगवत भजन साधन में आचार्यों से श्रवण करने के बाद परस्पर ज्ञान कराते है परस्पर जो ज्ञान कराते हैं वो तो कथा है बाद कथा बाध कथा का अर्थ तत्व निर्णय जिज्ञास कथा को बाद कथा करते अवसान विवाद झगड़ा नहीं तत्व निर्णय के लिए तत्व भूत सु कथा को कथा कहते तत्व का निर्णय जानने के लिए परस्परम हम भगवंतम सब्रह्मचार्य बोधे थी सब्रह्मचारी एक गुरु से अध्ययन करने वाले ब्रह्मचारी आपस में सब ब्रह्मचारी परस्पर ज्ञान कराते हैं उसके विचार करते हैं जो विचार करके परस्पर विचार कराते हैं वो अभी तद भी भगवत भजन साधन भजन का साधन इत्या बोधयंत बोधयंत का अवगमयंत ज्ञान कराते परस्परम अन्योन परस्पर कथन कराने और दूसरा है कथयंत दूसरा कथा है तो टीका में आगमोपत्तिभागवत में विशिष्ट धर्म शिष्यभ्य गुर भगवत भजन में आगम उपपत्ति भ्याम आगम शास्त्र श्रवण उपपत्ति युक्ति श्रुक्ति प्रमाण और युक्ति के द्वारा भगवंत में विशिष्ट धर्म विशिष्ट धर्म वाले परमात्मा को शिष्यभ्य गुरो उपदेश करते हैं वो जो शिष्यों को उपदेश करना वो भी तद भी भवत भजन भगवान का भजन कथ कथान विशिष्ट महान ज्ञान बल बियादि विशिष्ट परमात्मा है उनका कथन करते च रमंतिष्य परिषम उपयंति सतोष को प्राप्त करते रमंती चतिनुवती रती बड़े खुश होते हैं प्रिय संगत्या प्रिय के प्राप्ति से जैसे आनंद है ऐसे परमात्मा के उपदेश से चिंताएं करते हुए वे ऐसे आनंद को प्राप्त करते हैं। ठीक है भक्ता नाम तुष्टि रती सरस्वत स्वभावत तुष्टि और रमन तुष्य रमनती मनोरथ पूर्त्याति प्राप्त काम को सम्मतम उदाहरण मनोरथ जो कामना इच्छा करते ये मिल जाए वो मिल जाए रमण प्राप्त होने पर कामों को जो कामना करने वाले उनके सम्मत उदाहरण देते प्रिय संगति आये प्रिय संगति से जैसे आनंद होता है ऐसे ही परमात्मा की चिंतन कथन करते समय ऐसे आनंद को प्राप्त करते हैं ये भगवत भजन है श्लोक बोलो तो यद अभिकम्पेन इत्यादि तदर्थम भूमिका कृत्या तद इधानी उदाहरती सोभिकम्पे उचित संशय पर था ये जो कहा गया था इसके लिए भूमिका करके अभी इधानी उचित सोभिकम्पैसी ये यथोक्त प्रकार भजन थे मां भक्ता संत इस प्रकार भक्त हो करके मेरा भजन करते हैं उनके लिए कहते हैं सततयुक्तानां प्रीतिपूर्वकं ते ु सततयुक्तानां भजताीकूर्वक प्रीतिपूर्वकं बुद्धि ये मायापूर्वक ये सततुतापूर्वक भजता ददा ये ना मानती प्रीतिपूर्वक सततयुक्ता भजता प्रीतिपूर्वक निरंतर युक्त भजन करने वाले तेजा तम बुद्धि योगम ददा उसी बुद्धि योग को दे, में देता हूँ जिस बुद्धियोग से ये ते मुझे प्राप्त करते ज्ञान से बुद्धि बुद्धि ज्ञान करते बस ये यथोत्थ प्रकार यथोत्थ प्रकार भाष्य मैया टीका मितयुक्ता अनावरत भगवती ऐकाग्रपन्ना भाष्य में भाष्य ना में, भासे में। निरंतर निवृत से भजन करने वाले न्याभक्त नीतिया अनावरतम भगवत ऐक्याग्र समुक्त निरंतर अनावरतधान के बिना भगवान ही एकाग्र सम्पन्ना एकाग्रता पूर्वक भगवान का, का चिंतन ये हो गया नित्याभिता पुत्रादि पुत्र आदि लोकत्र हेतु गर्भदासन व प्रत्येहम जीवनोपास भजनमित संकता शंका करते क्या पुत्रादि आदि लोकत्र हेतुअर्थित न लोकत्र का हेतु इस लोक जय होगा पुत्र से कर्म से पितृ लोग उपासना से देव लोगो ऐसे हेतु अर्थित है ना इसलिए भगवान का भजन करते धन सम्पत्ति मिल जाए पुत्र मिल जाए कर्म करेंगे इसीलिए अथवा अच्छा गर्भदास गर्भ से दास है गर्भदास जो दास न करे तो उसको स्वामी के लिए काम करना पड़ता है इस पर भगवान का गर्भ वासत दास गर्भदास प्रत्ये हम जीवन उपासित है जीवन उपाय सिद्धि के लिए प्रतिदिन जीवन उपाय साधन करने के लिए कुछ कर्म करते है जिस प्रकार ऐसे भजन करते भजन कर कुछ मिलेगा कि अर्थित्विना कारण है ना ये शंका है कुछ चाह करके भजन करते है उसका उत्तर नित्या ऐसा नहीं अर्थित्विना नहीं प्रीति पूर्वकम भजतम प्रीति पूर्वकम किसी कारण से नहीं प्रीति पूर्वकम उसका उत्तर प्रीति का स्नेद्रता ऐसा भजन करते हैं तो उनको बुद्धि देते हैं ठीक है मैं प्रागुताम ज्ञानाख्या भक्तिम स्नेहन ये स्नेह से ज्ञान ज्ञानख्या भक्ति चार प्रकार भक्ति से ज्ञान रूप भक्ति भी स्नेह से करने वाले उनको श्रवण मनन विध्यास करना है ये भक्ति है उससे उनको ज्ञान देते है तेज्यो अहम तत्व ज्ञान परिचामी उन तत्व दाँव बुद्धिगछा बुद्धिगम बुद्धिग बुद्धि योग। योग योग, बुद्धि बुद्धि बुद्धि बुद्धि योगम, सम्य दर्शन समय दर्शन बुद्धि बुद्धिज्ञान सम्यक दर्शन कि मैय पर विषय जिसका मतत्व विषय समय दर्शन दिन योग बुद्धिया करते हैं बुद्धि से योग तम बुद्धिगम तो तो देता। योग देता ठीक है में उत्तर बुद्धि योग, संबंध से फल महा संबंध, ऐसे ज्ञान का संबंध का फल कहते ये ना बुद्धि लक्षण है ना, सम्यक दर्शन साक्षात्कार मंत्री मुझे प्राप्त कर लेते परमेश्वरम आत्म भूतम आत्मतन उपयान्ति प्रतिप्य परमेश्वर आत्म भूत आत्मतना आत्म जानते निश्चय करते प्राप्त करते ध्यान जन्य प्रकर्ष काष्ठा गंतकर्ण परिणाम ध्यान करने पर उत्पन्न होगा काष्ठा प्रकर्ष काष्ठा अंतिम सीमा को पहुंच जाएगी ध्यान करते करते तदगत अंत का परिणाम है का परिणाम हो परमात्मा विषय हम सिमरमा निरस्त अशेष विशेष भगवत रूप प्राप्ति हेतु तो। ये परमात्मा प्राप्ति के हेतु ही परमात्मा कैसा है निर्विशेष निरस्त अशेष विशेष निरस्ता अशेष विशेषा येष रहित निर्विशेष परमात्मा के रूप प्राप्ति का हेतु तो हुआ ये अंतरण परिणाम अहस्मी अहम अस्मी ब्रह्म ये बुद्धि सम्बन्ध बुद्धि इस बुद्धि योग में प्रश्न पूर्वक उक्त अधिकारी दर्शे उक्त तो अधिकारी को देखाते कौन इसमें अधिकारी जो परमात्मा निर्विशेष परमात्मा प्राप्ति का हेतु ज्ञान योग उसके अधिकारी कौन है के ते? ये प्रश्न है उसका अर्थ ये मच्छित मच्छित तत्व आदि प्रकार भजन थे मच्छित प्रकार ही ये मच्छित मच्छित प्रकार भजन थे मच्छित मच्छिता मदगत प्राण है परस्पर इसे कहा गया मत्चित प्रकार से भजन करते उनको देते बुद्धि हो भजतां श्लोक ये अधिकारी है जो मस्चित्त मदगत प्राण बोधयं इत्यादि अधिकारी उनको बुद्धि योग देते हैं ऐसे परमात्मा प्राप्त करते हैं। भगवत प्राप्त बुद्धि साध्यत्वे सती तो इसे बुद्धि सम्यक दर्शन रूप ज्ञान होने से भगवत प्राप्ति होती यदि बुद्धि साध्य हुआ तो अनित तो बुद्धि से प्राप्त हुआ तो अनित्यम अपनी भक्तभ्य बुद्धि योग ददाशीति अयुतम इस शंका अनित्यत्व आपत्ति अनित्य तो होने से आप भक्तों के लिए बुद्धि योग देते हो ये तो ठीक नहीं हुआ वो अनित्य प्राप्त करेंगे इस शंका करते किमर्थम कस्य बा तत्पाप्ति प्रतिबंध हेतु नाशकम बुद्धि योगम ते तेम तद नाम ददाशी इति आकांक्षा किसी देते है कश्यवा प्राप्ति प्रतिबंध हेतु नाशकम आपके प्राप्ति के प्रतिबंध हेतु कौन है जिसका नाशक है बुद्धि है तेसा तत्भक्ता नाम ददाशी भक्तों को दे भक्तों का कौन है प्रतिबंध आपकी प्राप्ति का उसका नाश करने के बुद्धि योग आप देते हैं ऐसा संक्रमण से करते ठीक कहते कि बुद्धि योग किमर्थम ददाशी संबंध ये किमर्थम कारत क्या भक्तों को बुद्धियों को क्यों देते हैं एक प्रश्न भगवत प्राप्ति प्रतिबंध नाशक बुद्धि योग भगवत प्राप्ति के प्रतिबंध को प्रतिबंध को नाश करने वाले बुद्धि योग तेना तत्पाप्त रणनीत्य तो इसलिए बुद्धि योग से ज्ञान होने से का नष्ट हो जाता है प्राप्ति में अनित्व नहीं इसे शंका करते कश्य क्या प्रतिबंधक है जिसका नाशक बुद्धि योग ऐसे बुद्धि योग यदि का नाशक हो जाएगा तो प्राप्ति में अनित्व दोष नहीं भक्त नाम तत्प्राप्ति प्रतिबंधक विविच दर्शे थी भक्तों के तत्प्राप्ति परमात्मा प्राप्ति -प्रति का प्रतिबंधक क्या है विवेक करके दिखाते है आकांक्षायाहतेमेवाहम्ञानज्ञान नाशात्म भावस्थोयामस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता क्ता अल अहम अज्ञानज तमाम अहम आत्म भावस्थ भास्वत ज्ञानदीपेन तमः तशयाम भक्तों के अनुक करने के लिए अहम आत्म भावस्त आत्मस्वरूप में स्थित में स्थित अंतकरण में स्थित है ज्ञान दीपन भास्वता ज्ञान देन प्रकाश वाले ज्ञान रूप दीप से अज्ञान जम तम नाशे में अज्ञान जन्य तम भ्रांति को नष्ट कर देता है कारण के साथ यही प्रतिबंध है अज्ञान ज तम अज्ञान ही प्रतिबंधक है ते कथम नाम श्रेय सैदार भक्त का श्रेय कल्याण कैसे हो इसलिए अनुकंपा के लिए दया हेतु दया कि अहम अज्ञानजिवेक जात मिथ्या प्रत्यलक्षण मोहंधकार तमो नाशा दया से ही अज्ञान जम अज्ञान से उत्पन्न होने वाले अज्ञान अभिवेक अभिवेक तो अज्ञान से उत्पन्न होता है क्या मिथ्या प्रत्यालक्षण ब्रह्म ज्ञान अज्ञान कारण उसका कार्य होता है भ्रम मुहरूप अंधकार तम उसको न से नष्ट करता हूँ ठीक है अभिवेको नाम अज्ञानम अभिवेक अज्ञान तत्व तो जातो मिथ्या ज्ञान अभिवेक अज्ञान से भ्रम ज्ञान होता है तो तद उभय एकीकृत तमो भी होतेम शब्द से मिथ्या ज्ञान लेना अज्ञान जम तम उसके कारण अज्ञान भी लेना नाशकत्व जड़ से जड़स्य तद अंतर्भूत से युक्त अज्ञान अज्ञान का कार्य भ्रम ज्ञान ये दोनों का नाश करने वाले कोई नाशक तद अज्ञान अज्ञान कार्य के अंतर्भूत जड़ कोई नाशक नहीं हो सकता है अज्ञान अज्ञान का कार्य तो नाशकत्व जड़ से कस्यभूत अज्ञान अज्ञान कार्य का अंतर्भूत कोई जड़ ऐसे अज्ञान का नाशक नहीं होगा तेना अहम नाशा उत्तम तो इसलिए कहते अहम् नाशा मैं नाश करता केवल चैतन्य से जड़ बुद्धि वृत्ते अज्ञान आदि अनाशक आशंक विषि नवल चैतन्य भी जैसे बुद्धि जड़ है बुद्धि की वृत्ति भी जड़ है केवल बुद्धिवृत्ति के निवर्त, अज्ञान की निवृत्तिका नहीं है क्योंकि जड़ है जैसे केवल बुद्धिवृत्ति अज्ञान का नाशक नाशिका नहीं है जैसे केवल चैतन्य शुद्ध चैतन्य भी अज्ञान का नाशक नहीं है शुद्ध चैतन्य केवल यदि अज्ञान का नाश हो तो अज्ञान अभी तक तो नहीं रहता है कहीं भी नाशक नहीं ऐसा करके शंका कर विषि आत्मभावस्थ अहम नाशयामी कैसे हम आत्म अहम नाशायावस्थ अहम नाशा भत्मो भाव आत्म भाव आत्मनोभाव क्या अंतक अंतक स्थित सन आत्म भाव स्थित आत्म भाव आत्म भाव है अंतक अंतक टीकाशयस्त वृत्ति विशेष अंतकर्ण वृत्ति अंतकन वृत्ति में स्थित है होकर के मैं नष्ट करता हूँ अज्ञान को नष्ट करता हूँ परमात्मा कहते अंतकन वृत्ति में स्थित होकर के ठीक है वाक्योत्थ बुद्धिवृत्ति अभिव्यक्त आत्मा सहाय सामर्थ्याद अज्ञान आदि निवृत्ति है तुत अज्ञान का निवृत्ति का कारण कौन है वाक्योत्थ बुद्धिवृत्ति अभिव्यक्त स्थिति वाक्योत्थ वाक्या उत्ति वाक्योत्थ तप्तमशादी वाक्य से उत्पन्न होता है सप्तम साधि वाक्य के श्रवण से पदार्थ शोधन पूर्वक वाक्यार्थ ज्ञान होता है पदार्थ के लक्ष्यार्थ ज्ञान होने पर हो। तो वाक्य से बुद्धि अहमस्वी ब्रम्य वाक्य ब्रह्म अहमअ्रम बुद्धिवृत्ति अखंड ब्रह्म को विषय करने वाले बुद्धिवृत्ति अभिव्यक्त होता है चिदात्मा चिदात्मा व्यापक है ऐसे अखंड ब्रह्म में अभिव्यक्त है कि सहाय सामर्थ्य आदि सहाय बुद्धिवृत्ति अभिव्यंजिका उसके सामर्थ्य से अज्ञान आदि निवृत्ति हेतु अज्ञान आदि से अज्ञान का कार्य सबके निवृत्ति का हेतु है तो केवल चैत चैतन्य बुद्धि केवल चैतन्य अज्ञान का निवर्तक नहीं केवल बुद्धि भी अज्ञान का निवर्तन नहीं बुद्धि बुद्धिवृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य अज्ञान का निवर्तक उसको दो प्रकार कहते बुद्धि युद्ध बोध अथवा बोधा बुद्धि दो प्रकार पहले बुद्धि युद्ध बोध बुद्धि युद्ध इन्धी दीप्त से युद्ध बनता है युद्ध दीप्त है बुद्धि के द्वारा अभिव्यक्त बोध बोधे चैतन्य ज्ञान आत्मा बुद्धि के द्वारा अभिव्यक्त चैतन्य बुद्धि हित बोध होता है बुद्धि अभिव्यक्त चैतन्य बुद्धि बुद्धिप्त समझता प्रकाशित दीप्त बुद्धि के द्वारा दीप्त प्रकाशित बोध अर्थात तो बुद्धि अभिव्यक्त चैतन्य अज्ञान आदि निवर्तकत्व उत्ता यह अभी कहा गया बुद्धि अभिव्यक्त चैतन्य अज्ञान आदि का निवर्तक है बुद्धि बोध हुआ और दूसरा कहते बोधे बुद्धि निवर्तकत्म पक्षांतर म दोनों एक ही प्रकार बुद्धि अभिव्यक्त चैतन्य हो? अथवा तो चैतन्य विशिष्ट बुद्धि कहो बोधे दुद्धि बोध इध बुद्धि बोधे चैतन्य चैतन्य के द्वारा प्रकाशित बुद्धि चैतन्य विशिष्ट बुद्धि बोधित बुद्धि तन निवर्तक अज्ञान आदि निवर्तक अन्य पक्ष कहते राष्ट्र पहले हो गया अंत करना आशय बुद्धि अभिव्यक्त चैतन्य अज्ञान का निवर्तक दूसरा करते बोधे बोध युक्त चैतन्य करते ज्ञान दीपे ज्ञान ज्ञान दीपेना कैसे होगा ज्ञान ज्ञानदीप क्या है टीका में अर्थ करते देहादि अव्यक्तांत अनात्म वर्ग अतिरिक्त वस्तु गोचर तम विवेक प्रत्यय रूपेण देहादि अव्यक्त अव्यक्तांत देह से लेकर स्थूल सदस्य लेकर के इंद्रिय प्राण मन बुद्धि अव्यक्त अज्ञान तक अव्यक्त अनात्म वर्ग ये अनात्म समुदाय है जितने स्थूल शरीर से लेकर अज्ञान तक सब स्थूल सूक्ष्म पंचकोश उसमें आ गयी सूक्ष्म शरीर में सब कुछ आ गयी अज्ञान तक लेना ये सब अनात्म वर्ग उससे अतिरित अनात्म वर्ग जितने अनात्म समुदाय अतिरित होगा आत्मा तद वस्तु गोचर तम विषय करने वाले, ज्ञान दीप है ये तद वस्तु आत्म को विषय करने वाले विवेक प्रत्यय रूपे नवेक प्रत्यय आत्म विषय ज्ञान टीका में भगवती सदा विहित भक्त्या तस्य प्रसाद अनुग्रह सहस तेन आसे चन द्वारा अस्य उत्पत्ति ऐसे आने दीपक की उत्पत्ति कैसे होगी भगवती सदा विहितया भक्तिया भगवान में निरंतर भक्ति करने पर सदा सदा विरंतर विहित है कृता भक्ति इसी भक्ति के द्वारा तस्य प्रसाद अनुग्रह परमात्मा का अनुग्रह परमात्मा अनुग्रह सैव स्नेह परमात्मा अनुग्रह स्नेह दीप के स्नेह घृत तैल आदि चाहिए यहाँ परमात्मा अनुग्रह है भक्ति बार बार भक्ति को निरंतर करने से परमात्मा का अनुग्रह रूप स्नेह देन आसेचन द्वारा दीप में उसका सेचन तो परमात्मा अनुग्रह होने से ही ज्ञान जो की का होती होगा और भक्ति रूप स्ने से ही उत्पत्ति होगी इसे कहते भक्ति प्रसाद स्नेहा भक्ति जन्य प्रसाद है उनका अनुग्रह वही स्नेह उसे अभिषेक करने पर रखने पर ही ये ज्ञान दीपक की होती है मदभाव वाता वायु के द्वारा प्रेरित होने पर ज्ञान दीपक प्रच्वल होता है ज्ञान दीपक का प्रच्वलन करने के लिए वायु मद भाव भावना ठीक है मई एव भावनायाता मई एव भावना अभिनिवेश परमात्मा के ही चिंतन भावना में अभिनिवेश आग्रह यही वायु है तेना प्रेरित उससे वायु से प्रेरित होकर के ज्ञान दीप उत्पन्न होता है नहीं वहात प्रेरणा मंत्रण आधो दीप से उत्पत्ति वायु के बिना प्रेरणा के बिना दीप की उत्पत्ति नहीं होती इससे दीप की उत्पत्ति प्रकाश होने के लिए वायु प्रेरणा चाहिए वायु मधावना ही वायु मधना अभिनिवेश ही वायु है भावना में अभिनिवेश लगातार परमात्मा चिंतन आग्रह वही वायु है उससे प्रेरित होकर के ज्ञान दीप उत्पन्न होगा आगे ब्रह्मचर्य आदि साधन संस्कार वक्त प्रज्ञा वर्ती न दीप में एक वर्ती है उससे दीप प्रच्च्वलन होता है और प्रज्ञा रूप वर्ती है और तो प्रज्ञा कैसा है आदि साधन संस्कार वक्त प्रज्ञा है ब्रह्मचर्या आदि समि साधन साधन संस्कार वाले प्रज्ञा साधन के संस्कार वाली प्रज्ञा वो प्रज्ञा रूप वर्ती है वर्ती उनसे दीप प्रच्च्वलन होगा ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्यादि साधन आदि अष्टांग ब्रह्मचर्य अष्टांगम अष्टांगम ब्रह्मचर्य अष्टांगम आठ प्रकार है उसका अंग आठ है अष्टांगम आदि शब्द में समाधि परिग्रह आदि शब्द से समि ब्रह्मचर्य समय सब कुछ साधन है पहले आया है ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य मैथुन आठ प्रकार होता है उसका विपरीत आठ प्रकार हो जाए ब्रह्मचर्य स्मरण की मनुष्य विपरीत ब्रह्मचर्य अष्टलक्षण पहले बताया था स्मरण स्त्री संबंधी का स्मरण कीतन कथन करना केली क्रीड़ा है प्रेक्षण प्रकर्षण देखना गुहे भाषण गोह विषय को कथन करना संकल्प काम संबंधी अध्यवसाय और निश्चय क्रिया निर्वृत्ति मैथुन क्रिया संपत्ति ये सब हो गया एक तैथुनम अष्टांगम आठ अंग वाले मैथुन स्मरण कीर्तन केली प्रेक्षण गुहे भाषण संकल्पोद्यवसाय क्रिया निर्वृत्ति ये तन मैथुन मष्टांग प्रबदन विपरीतम ब्रह्मचर्य राष्ट्रलक्षण उसके विपरीत स्मरण का अभाव कीर्तन का अभाव केली का अक्षण का अभाव ये सब का अभाव ये आठ प्रकार मैथुन है सब का त्याग करना स्मरण भी नहीं करना कीर्तन कथन ही नहीं करना केली क्रीड़ा दूर से प्रेक्षण देखना भी नहीं दूर से दर्शन देखना नहीं स्त्री को प्रकर्षण क्षण ऐसे चलते सदृश्य हो गया देखना नहीं भाषण भाषण ही नहीं करना संकल्प निश्चय क्रिया निवृत्ति तो दूर की बात है उसके पहले स्मरण कीर्तन प्रेक्षण वो भी त्याग करना है और ये तो दूर है क्रिया निवृत्ति अध्यवसाय संकल्प प्राप्त करना कुछ करना गुहे भाषण भाषण करना उनके साथ स्त्रियों के साथ भाषण ही नहीं करना प्रकर्षण क्षण परीक्षण भी नहीं केली क्रीड़ा नहीं कीर्तन स्मरण सब ये सब अमित तो आया उसका विपरीत हो गया ब्रह्मचर्य अष्टांगम आदि शब्द में समाधि परिग्रह समी ये सब साधन है इसे साधन संस्कार वाली प्रज्ञा है तो आहित संस्कार या प्रज्ञा इसे साधन के द्वारा आहित उत्पन्न होने वाले संस्कार संस्कार वाली जो प्रज्ञा है तथा तो भी वृत्ति निश्चय ऐसे प्रज्ञा वाले वर्ती में दीप है बिना दीप नहीं नहीं भर्ती अतिरिक्त दीप निर्वर्तित वृत्ति बिना जिसे अभी दीप में रुई का धागा का बनाते के बिना दीप संपन्न नहीं होता है इसलिए ब्रह्मचर्य आदि साधन संस्कार पर बढ़ते न और दीप होने के लिए आधार चाहिए जिसमें बरती रखेंगे नित्य दीप से उत्तरी अदृष्टता ऐसा तो नहीं आधार के बिना दीप इसलिए यहाँ बीरक्त अंतकरण आधार है ना बीर अंतकरण ही आधार वैराग्यपूर्ण अंतकरण आधार उसमें परमात्मा अनुग्रह रूप हो गया स्नेह भर्ती हो गया ब्रह्मचर्य आदि साधन संस्कार वाले ब्रह्मचर्या उसमें ही रवाई हो गया भावना अभिन हो गया और उसको रखना के स्थान पर विषय व्यावृत्त चित्त राग द्वेशा कलुषित निवास अपना विषय व्यावृत्त चित्त से हटना हट गया जो चित्ता, चित्त है विषय चिंता न करने वाला नहीं विषय व्यावृत चित्त उसी चित्त में राग देश नहीं होना चाहिए राग द्वेश अकलुषिता राग द्वेश से कलुषित नहीं हो राग द्वेश ही इंद्रिय इंद्र से इंद्रस्य से राग देशो व्यवस्थित हो तय नया बसम तय परिपंथ विपरीत है इससे कलुषित नीका तदे निवातम तत्त जो चित्त व्यावृतम ये श्या और राग आदि अकुल राग देश से कलुषित हो जाए चित्त राग देश रहता है विषय चिंतन करने पर विषय प्राप्ति की इच्छा करने पर कामना वासना होने से राग देश आदि विषय ऐसी हुआ राग देश विषय में कुछ नहीं परमात्मा ही प्राप्ति करना ये निश्चय है प्रार्थी के अनुसार जो प्राप्त होता है सर्वधारण के लिए उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं सोच करके परमात्मा चिंतन करने से राग देश आदि हटा कलुषित रहो तदेव निवातम अपवारकम वायु रहित तो अपीत तो दीपो मार रहेगा तब प्रच्वित होकर के अंधकार को नाश करेगा अश दर्शे विश्व व्यावृत चित्तराग देश आकलषित तो निवात अपवारक आगे ज्ञान दीपे नास्वता प्रकाश वाले भास्वता विशेषण विश्व भास्वता ज्ञान दीपे उसका स्पष्टीकरण भाष्य में नित्य प्रवृत्त एक आग्या आग्या ध्यान जनित सम्य दर्शन नित्य प्रवृत्त निरंतर प्रवृत्त होगा एकाग्रता एकाग्र ध्यान एकाग्र करके ध्यान ध्यान जनित ध्यान निरंतर करने पर श्रवण मनन के बाद निधि ध्यान लगातार ब्रमाकार वृत्ति होने पर उसे सम्यक दर्शन साक्षात्कार होता है वही प्रकार से सम्य दर्शन भाष्यता ज्ञान दीपन ऐसे ज्ञान दीप से ऐसे ज्ञान दीप से अंधकार नष्ट होता है टीका में सदा हम निरंतर चित्त एकाग्र पहले चाहिए तत्पुरकान तो चित्त एकाग्रपुर ध्यान एकाग्र बहुत धारणा किए बिना एकाग्र नहीं हो तो ध्यान नहीं होता निरंतर एकाग्र धारणा हो ध्यान चित्त से धारणा धारणा होने के बाद तत्व प्रत्येकता ध्यान उससे उत्पन्न होता है सम्यक दर्शन श्रवण मनन के बाद जो नहीं है श्रवण मनन के बिना जो ध्यान साक्षात का नहीं होता है श्रवण मनन करने के बाद फिर निदिध्यासन करें उससे उत्पन्न होता है सम्यक दर्शन ये फले तदेव भाहा प्रकाश तत्व तत्पर्यत न ऐसे होने वाले ज्ञान दिप ऐसी अज्ञान नष्ट होता है तेन अज्ञाने सक्य निवृत्ति अज्ञान अपने कार्य के साथ नष्ट हो जाए तो इसे ज्ञानदीप से भगवत भाव स्वयम प्रकाशी होती ये प्रतिबंध के अज्ञान जम ज्ञान से नष्ट पर स्वयम भगवत भाव स्वरूप प्रकाश है स्वयं प्रकाश ब्रह्म माख्यातमे पदम अन्वदति ज्ञानदीपेन ये ज्ञानदीप जैसे ज्ञानदीप की व्याख्या इस ज्ञानदीप से भास्वता ज्ञानदीपेन अहम अज्ञानज तम नाशा अज्ञान जनित अंधकार को अज्ञानज भ्रम ज्ञान को भास्वता ज्ञान देखने नाशा आत्म भावस्थ हो करके श्लोक बोलो ज्ञान जम तम च सुत्वा प्राकृत सर्वदा निरूक निव्यपूर्व मंदन अनुग्रिग्राह्य सोपा विस्तरे विशे शए... विशे जितने विशेष सौभोग्य अशेष विशेष निरस्ता, विशे विशे निरस्ता सब विशेष रही अतः निर्विशेष ब्रह्म निरस्ता निर्विशेष है कोई विशेष नहीं ब्रह्म में सूक्ष्म कुछ नहीं जाति धर्म सब स्थूल मरण अहर समिति का निर्विशेष ब्रह्म है निरुपाधिकम कोई उपाधि नहीं निरुपाधिक शुद्ध ब्रह्म है दूसरा सोपाधिकर्व क्या सर्वात्म सर्वात्म सर्वज्ञ सर्वशक्ति ये भगवान का रूप है एक निरूपाधिक है निर्विशेष एक सर्वज्ञ सर्वशक्ति मान और फलम ज्ञान का फल अज्ञान अनुष्ट होता है परमात्मा प्राप्त करता है इसको सुन करके निरूपाधिक रूप से प्राकृत बुद्धि अनवगाह्य उधिक रूप निर्विशेष प्राकृत बुद्धि के विषय नहीं अनवगाया इसे कथन करके <coughs> मंदा अनुग्रह मंद बुद्धि के अनुग्रह के लिए सर्वदा सर्व बुद्धि सोपाधि के रूपम सबके बुद्धि के ग्राह्य सोपाधिकोपाधि के रूप सर्वदा सर्व उसको विस्तरण स्रोत मिशन विस्तार पूर्वक सुनना चाहता था अर्जुन ने आगे पूछता है भगवतो विभूति योग अर्जुन होगा ऐसे भगवान की तो विभूति योग सुनकर के अर्जुन का ओम काम